प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के के पंचम मंत्र व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है इसमें आता है पंचम मंत्र में की जो धर्मरूप अष्णाया और पिपासा शब्दित भूख प्यास हैं इन्होंने जगत सृष्टा परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमारे लिए भी कोई स्थान बता दीजिए जहां पर रह करके हम भी भोग भोग सके ये प्रार्थना है विरा देह के उत्पत्ति के बाद समि करणों की तथा देवताओं की उत्पत्ति हो गई उनको अपने अपने स्थान भोगा, भोगायतन के रूप में बताए गए उसके बाद की प्रार्थना है तो अषनाया पिपासा को जगत श्रष्टा परमेश्वर ने देखा कि ये तो धर्मरूप है और धर्मी जो देवता हैं अधिदैव तथा अध्यात्म इनके स्थानों से ही स्थानवान ये धर्मरूप अष्नाया पिपासा हो सकते हैं इसलिए अलग से स्थान तो विराट देह में भी इनको नहीं बताया गया लेकिन ये कहा कि ये जो अधि, अधिदेव में देवता और समष्टि इंद्रियां उनकी अनुग्रह इनको उपलब्ध होने वाले जो भोग है उन भोगों के कुछ अंश से अंशवान तुम्हें हम बना देते हैं इन दोनों अस्नाया और पिपासा को भगवान ने कहा आने मूल में भगवान ने ऐसा विधान जिस कारण से किया इनको अलग स्थान दिए बिना समष्टि इंद्रिय तथा देवताओं के ही भोग के कुछ अंश का अधिकारी इनको भगवान ने बना दिया यानी भाग बांट दिया थोड़ा सा उनके भोगों में से ही उसी कारण से आज भी देखा जाता है तस्मात् कस्य देवताए हव्य गृहते भागिन्यावै अश्याम अष्नाया पिपा से भवतः ये जो अंतिम वाक्य हैं पंचम कार्य मंत्र का वह मूल में भगवान ने समष्टिइंद्रिय तथा समष्टि देवताओं के उपलब्ध भोग के कुछ अंश का अधिकारी भूख प्यास को बना दिया ये जो अर्थ ज्ञापित हुआ उसी को दृढ़ करने वाला ये वाक्य है वर्तमान व्यवहार से मूल में जैसा व्यवहार हुआ वर्तमान में भी वैसा ही व्यवहार होता है तो मूल में स्वतंत्र भोग इनका नहीं है जो भोगता इंद्रिया एवं अधिदय अधि आधिदे, अधिदेव समष्टि अग्निदि देवता है उनके भोगों का ही कुछ अंश के ये अधिकारी हैं ऐसा मूल में व्यवहार हुआ जिस कारण से उस कारण से आज भी ऐसा ही व्यवहार होता है ये यहाँ पर कहा गया कि तस्मात ईदानिम शब्द का अध्यय कर दीजिए इस समय भी यसे कश्यच देवताए हविगृहते भागिन्याषनाया पिपासे से तो आज भी जिस किसी देवता के लिए यानी जिस किसी देवता का जो हवी है देवता संबंधी उस हवि रूप भोग का कुछ भोग से होने वाली तृप्ति का कुछ अंश भूख प्यास को भी मिलता है समष्टि में हवी और वेष्टि में विषय ग्रहण से होने वाली का कुछ अंश वेष्टि कार्यक्रम संघातगत भूख और प्यास को मिलता है ये जो अंतिम मंत्र वाक्य है मंत्र का इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही है तो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था कि वृत्ति संविभागे नुगृहमी यानी ये जो ये तासु एव देव वाम वा देवतासु आभाई इसका अर्थ किया था भगवान भाष्यकार ने कि वृत्ति सम न अनुगृहणा में इंद्रिया तथा देवताओं के भोग से होने वाले तृप्ति का कुछ अंश समविभाग का मतलब वह उसमें आपको अधिकारी बना करके अनुग्रहित करता हूं और आगे इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये तासु भागिन्यो ये भागिन्यो देवत, देवत्यो यो भागो, हवी, हवी भागे न, भागिन्यो भागवत्त्यो वाम करोमि इति यानी अनुग्रह का प्रकार बताया स्पष्टीकरण है भगवान ने मूल में भूख प्यास को कैसे अनुग्रहित किया उसे स्पष्ट करने वाला यह वाक्य है कि येतासु भागिन्यो इत्यादि मूल में भी था यहीं से चलना है तो एतासु भागिन्यो देवत्यो यदेवत्यो देवत्यो यो भाग तो यह यह भाग का विशेषण है यदेव यद दैवत्यो इसका अर्थ है कि जिस देवता संबंधी जो भाग है और वो भाग कौन तो हविरादि लक्षण है एक दूसरा विशेषण है तो भाग के दो विशेषण हो गए हविराधि लक्षण और यदत्य तो प्रत्येक देवता की हवि अलग अलग हुआ करती है इसलिए हवि आदि लक्षण में आदि शब्द का ग्रहण किया है ना किसी का पूर्वास तो किसी का चरु तो किसी का आज्य तो किसी का कुछ किसी का कुछ वो आदि शब्द से लेना है और आदि शब्द से अध्यात्म में जो विषय हैं रूपादि उनका भी ग्रहण करना है तो ये देवत्यो जब समष्टि में लेंगे तो अग्नियादि समष्टि देवताओं का जो हवि है हविद्रव्य है वह हविद्रव्य लेगी अग्नियादि देवता उससे उनकी अनुग्राह्य समि इंद्रियाभी और स्वयं अग्निदेवता भी तृप्त होगी और उस अग्निदेवता की तृप्ति का जो कुछ अंश है उस अंश से ये प्यास भी तृप्त हो जाएंगे इस अभिप्राय से आगे कहते तस्या तेन व भागे न तो तस्या ने उस देवता के उस भाग से का मतलब उस ग्रहण से होने वाले तृप्ति के कुछ अंश से ये कस्या तेन व भागेन का अर्थ करना भाग्यना भागिन््यो यानी भागवत्यो वाम करोमी आप लोगों को देवताओं के विरादि ग्रहण से होने वाले तृप्ति के कुछ अंश का अधिकारी मैं बना देता हूं कि इतना प्रतिशत तृप्ति देवताओं के तृप्ति में से आपको होगी ऐसे इति यानी इस प्रकार सृष्टियादो ईश्वर एवं इतम वेद ऐसा ऐसा करिए तो परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में इस प्रकार ये भूख प्यास का प्यास को भी तृप्ति का विभाग करके दे दिया किसको कितना प्रतिशत तृप्ति होगी किसको कितना प्रतिशत तृप्ति होगी ये सब बता दिया इसका थोड़ा टीका में अर्थ करते हैं टीकाकार <coughs> इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए साक्षात देवतासु अयोगातो देवता भागे न साक्षा दसु भागवता भागवत्वषे इति तो साक्षात देवता में भागवत भूकप्यास को संभव नहीं है और भागिन्यो भागिन् का मतलब ये हुआ एतासु शब्द तो देवताओं का परामर्शक है ना धर्मी का तो धर्मी में धर्म रूप भूक प्यास का भागीव यानी एक प्रकार से भूख प्यास को पार्टनर बनाना संभव नहीं है भागी बनाना कुछ हिस्से का देवता का ही भाग करके ये करना इसलिए क्या किया जा रहा है देवता सु का अर्थ किया जा रहा है ये देवत्यो इत्यादि तो ये कहते हैं अयोगात देवता भागे न इति उक्तम तो देवता के भाग से देवता के हिस्से में आने वाली जो तृप्ति वो हुआ देवता का भाग और उस भाग में से कुछ प्रति, प्रतिशत भूप्यास को भगवान यदि बाट करके दे देते हैं तो ये हुआ देवताओं के भाग से भूख प्यास को भागवत भगवान बना देना इसलिए कहा कि देवता भाग्यन भागवत और भागवतम का अर्थ कर दिया इति ये अर्थ निकलेगा और यही अर्थ बताया जा रहा है ये देवते इत्यादि भाष्य वाक्य से इसलिए कहते हैं इति व्याचे इस प्रकार का व्याख्यान ये तासु भागिन्यो इत्यादि का किया जा रहा है तो यद देवत्यो का अर्थ करते हैं यद देवता संबंधी यो भाग तो जिस देवता संबंधी हवी का जो भाग है किसी का चरु तो किसी का पुरोडास इत्यादि वो भाग शब्द से वो समझना यो भाग और तस् देवताया संबंधी तो उस देवता के संबंधी जो वो हविरादि भाग है ना उस भाग से ही ते नागे न भागवतम वाम करोमी ऐसा अनु करना भाग अधिकारी तुम्हें बना दूंगा हविरादी यहां पर आदि शब्द का प्रयोग है भाष्य में पहली पंक्ति में हविरादि एक लक्षण है ना विशेषण है ना आपके भाग का हविरादि लक्षण है एक भाग का विशेषण और एक देवत ये दैवत्य एक विशेषण था तो इसमें आदि शब्द से ग्राह्य पदार्थ को बताते हैं टीकाकार कि इति आदि शब्दे न तद इंद्रिय विषय थे आधिदेव में तो वो हो गया और अध्यात्म में तद इंद्रिय विषय का मतलब हुआ चक्षुरादि इंद्रिय शब्द से तो लेना चक्षरादि इंद्रिया और उनके अपने अपने जो विषय है रूपादि और उन रूपादि रूपादि ग्रहण से होने वाला जो सुख उसके भाग से भगवान इन इंद्रियों को बनाएंगे ये आदि शब्द से समझना हाँ में है विरादि इति करोमी अंतरम उक्तवा शेष ये जो करोमि इति यहाँ पर इति शब्द है ना उसके पास में और सृष्टिया के पहले उक्त पद का अध्यय करना शेष जोड़ देना उसे तो करोमि इति उक्त ऐसा वो तो वाक्य बनेगा करोमि इति सृष्टियादो ईश्वर एवं वेद धात ऐसा आगे हैं। उक्तम अर्थम उत्तन व्यवहारेण दृढ़ीकर्तवाक्यम त्याचे इति कौमीन उक्ति ये तो हो गया अच्छा आगे का पढ़ना था उक्तम अर्थम इधानीतन व्यवहारे न दृढ़ी करतुम तस्मात इत्यादि वाक्यचे अब ये जो वेद धातक का टीका में अर्थ टीकाकार ने जो करना था कर दिया इत्यादि का यानी मूल में है तस्मात यदेवत्यो हवीर्गृहते इत्यादि वाक्य उसका अर्थ करने जा रहे भाष्कर भगवान तो ये कहते हैं कि उक्तम अर्थम इदानी तन् व्यवहार्य न दृढ़ी कर तो पूर्व वाक्य के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसी को दृढ़ करने के लिए इस मंत्र का अंतिम वाक्य है मूल में तस्माद इत्यादि और उस वाक्य की व्याख्या की जा रही है तस्मा तद व्याचे तद, तद यानी वो अंतिम वाक्य तस्माद इत्यादि तो तस्मात तस्मात् तत्शब्द हैं तत्शब्द और यब्द का नित्य संबंध माना जाता है यद तद और नित्य संबंध के अनुसार तो तस्मात के द्वारा अपेक्षित यस्मात का अध्यय कर दिया भाष्य में भाषकर भगवान ने जिस कारण से ऐसा मूल में भगवान ने विभाग कर दिया है तस्मात का अर्थ है इसी कारण से वर्तमान में भी ऐसा ही व्यवहार होता है जैसा मूल में हुआ तो यस्मा यस्मा भाष्य में देख लो पहले अब तो यस्मा तस्मात इदानिम अपि यस्य देवताया लक्षणम् अस्याम भवता। ये अंतिम वाक्य कसता हविर्गृहते में है कि इसी कारण से ईदानिन तनम ईदानिम अपि यानी वर्तमान में भी जिस किसी देवता के लिए देवता के प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो हवि ग्रहण किया जाता है देवता को तृप्त करने के लिए चरुपुरो चरुपुरोड़ आसादी में से जिस देवता का जो शास्त्र ने बताया हुआ हवि है और आदि शब्द से अध्यात्म में विषय भी ले लेना तो भागिन्या भागवत अवताया पिपा पिपासे भगवत तो दे अशम का अर्थ निकलेगा देवता के इस भाग में ये अश्नाया पिपा से भूख प्यास अधिकारी बन जाते कुछ अंश का भागिन्वत द्विवचन है क्योंकि असनाया पिपा से दिवचन है टीकाकार इसका अर्थ करते हैं तस, टीका में इति के बाद में टीका है कि यस्मा सृष्टियादो एवं व्यद धात तस्मात् भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ऐसा विभाग देवता तथा तो अष्ना पिपाशा में कर दिया है जिस कारण से उस कारण से हविग्रहणम उपलक्षण आधिदेवतम हविर्गृह्य आध्यात्म देवताए शब्दादि विषयों गृह्योजन तो हवीरादि यहाँ पर चरुपुरुढ़ हवीर्गृह थे यहां पर जो एक मूल में ही हवी शब्द का मात्र प्रयोग है ना विषय शब्द का प्रयोग नहीं है तो हवि शब्द को उपलक्षण समझना किसका उपलक्षण तो अधिदेव में तो हवी शब्द अपने वाचार्थ को बताएगा अध्यात्म में तत्त इंद्रियों के रूपादि विषयों को बताएगा चक्षुरादि इंद्रियों से होने वाला जो रूपादि का दर्शन ये सब अर्थ निकलेगा हवि शब्द से ही उपलक्षण विधया तो इसलिए कहा कि हवीर्ग्रहणम उपलक्षण तो हवि शब्द से ही अधिदेव में हवि और अध्यात्म में शब्द आदि विषय ये अर्थ निकल रहा है आगे हैं भाग भागिन्या वेव मूल भाष्य में, में पाठ था भागिन्या वेव मूल में भी था और भाष्य में भी भाष्य में भागिन्या वेव का अर्थ कर दिया भाग ये भागवत्यो भागवत तो इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कि यद्यपि शब्दादि विषय न हविशाच देवता तयोर एव दृश्यते न तु भागित्वम् तथापि सर्वात्मना तेरनाश्य पुनः कालांतरे ते न तमाम अतः स्वेण स्थितोरवतो कदाचिंद्रियदेवता प्रेरक कदाचित् तद् अभाव कार्योन्मुख्य कदाचि तद्युपगंत तथा हवीसा देवश्ना पिपास भाग वहां से लेकर के यहां तक उसका अर्थ है भाषण मूल में तो एक शब्द था भाग भागी उसका भाष्कार भगवान ने अर्थ कर दिया भागवत्यो ये व और इतने का अर्थ टीकाकार ने किया ये चार पांच पंक्ति में इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया ना है समझ लिए क्या हाँ तो ये कहते हैं कहा गया यद्यपि शब्दादि विषय न हविशा अग्न आदि मूल का पाठ करते समय मूल का अर्थ करते समय बताया था ये टीका देख करके तो बताया था अपने से क्या बताएंगे तो यद्यपि शब्दादि विषयना अग्न्यादि विषय हविषा अग्नियादिदेवताश एव दृश्यते तो यद्यपि शब्दादि विषयों का आध्यात्म में ग्रहण जब होता है और अतिदैव में हवि हवि का ग्रहण होता है तो अग्न्यादि देवता अग्नियादिदेवता तो जब अधिदेव तथा आध्यात्म में अग्नि देवताए तृप्त होती हैं हवि ग्रहण से एवं विषय ग्रहण से तृप्ति होगी समष्टि वेष्टि इंद्रिया तथा उनके अनुग्रह देवताओं की यद्यपि और उस समय फिर क्या होता है तृप्त सत्याम ये सती सप्तमी है तयोर तयोरनाश एव दृश्यते इसमें तयो हो ये द्विवचन है ना इससे किसका ग्रहण करना होगा अर्षनाया पिपाशोह तो अर्षना ने भूख प्यास जब विषय ग्रहण होता है रसन इंद्रिय अपना विषय रस का ग्रहण कर लेती है यानी स्वतंत्र रस का तो ग्रहण होगा नहीं इसलिए रसवान जो द्रव्य है रस का जो धर्मी है वो वो लड्डू खीर पूड़ी भी हो सकती है चावल दाल भी हो सकती है रोटी ये सब भी इनका रस होता है ना इनमें ये ग्रहण करेगी रसन इंद्रिय तो तृप्ति होगी रसन इंद्रिय को और उसके अनुग्राह देवता को और उस समय भूख समाप्त हो जाती है लोक में तो व्यवहार ही किया जा ना भूख समाप्त हो गई पानी पी लेते हैं प्यास समाप्त हो जाती है तो जब तत् देवताओं के अधिदेव में हवि ग्रहण से समी इंद्रिया तथा उनकी अनुग्राह समी देवता की तृप्ति होती है और अध्यात्म में विषय ग्रहण से वेष्टि देवता तथा इंद्रियों की तृप्ति होती है उस समय भूख और प्यास समाप्त हो जाते हैं न कि तृप्त होते हैं जैसे देवता रह करके तृप्ति होती है ना उनकी उनका नाश नहीं माना जाता तृप्त हो गए जो जो तृप्त होता है वो विद्यमान होता है और भूख प्यास का तो कहा जाता है भूख प्यास का नाश हो गया नष्ट हो गई भूख प्यास जब विषय ग्रहण तथा हविग्रहण से देवताएं तृप्त होती हैं, उस समय भूख और प्यास का नाश होता है यद्यपि ये व्यवहार होता है तो ये कहते हैं तयोर नाश एव दृश्यते नतु तद तो तद भागे न भागी तदभागे न देवता के भाग तृप्ति के कुछ अंश से तृप्ति इन इंद्रियों भूख प्यास की नहीं दिख दिखती हैं तो जैसे तृप्त इंद्रिया तथा देवता दिखते हैं विद्यमान ऐसे उस समय भूख प्यास भी रहनी चाहिए ना तृप्ती अवस्था में लेकिन वो तृप्त हुई तो दिखती नहीं है नष्ट होती है ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अथ तदभागे ना न तो तद भाग्य यद्यपि यहां तक यद्यपि से ले लेना यद्यपि ऐसा स्थूल दृष्टि से लगता है स्थूल दृष्टि यही है लेकिन तथापि इत्यादि से शास्त्र दृष्टि एवं सूक्ष्म दृष्टि व्यवहार में भी यौक्तिक जो सूक्ष्म दृष्टि है उसे बता रहे हैं कि तथापि तयो सर्वात्म नाशे पुनः कालांतरे न शाताम यदि विषय ग्रहण से अध्यात्म में और अधिदेवों में हवि ग्रहण से देवताओं की तृप्ति होने पर भूख प्यास का नाश मान लेते हैं तो कहते हैं फिर तयो सर्वात्म नाशे सति तो उनका सर्वात्मना नाश हो जाएगा यदि स्वरूपत नाश होगा यदि विद्यमानता रहेगी नहीं इनकी यदि तो पुनः कालांतरे ते न श्याम फिर तो एक बार खा लिया तो दोबारा खाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ते ये कहते कालांतरे ते न कालां श्याताम ते यानी अस्नाया पिपा न शाहम लेकिन कालांतर में फिर ये दिखते हैं इसका अर्थ है पहले विषय ग्रहण से या ग्रहण से जो देवताओं के तृप्त होने पर इनका नाश हुआ ऐसा कहा जा रहा है वो स्वरूप नाश नहीं हुआ वो स्वरूप तो विद्यमान है खाली उनकी दो अवस्थाएं है एक उपशांत अवस्था कार्यों प्रेरक रूप अवस्था भूत अवस्था तो जब कार्योन्मुख होती है भूख प्यास उस समय अतृप्त रहती है उपशांत अवस्था में रहती है उस समय तृप्त रहती है तो कार्योन्मुख अवस्था में ओ अतृप्त मानी जाती है उनका वो स्वरूप अभिव्यक्त होता है बाकी उपशांत अवस्था में अनभिव्यक्त रहता है लेकिन स्वरूप रहता है स्वरूप नाश नहीं होता यही आगे कह रहे हैं कि अतः स्वरूपे न स्थितो रेवतो हो कदाचित इंद्रिय देवता नाम विषय उन्मुखतया प्रेरकत्व रूपम कार्योन्मुख्यम कदाचित तद अभाव रूप उपशांति इति अभ्युपगंतव्यम तो इनकी ये दो अवस्था स्वीकार करनी चाहिए भूख-प्यास की तयो हो कदाचित कार्योन्मुख्यम और तय कदाचित उपशांति ऐसी दो अवस्थाएं हैं और काल भेद से ये दो अवस्थाएं रहेगी कार्योन्मुख अवस्था कब होगी तो उसे कहते हैं कार्योन्मुख्य होता है उनका इंद्रिय देवतानाम विषय उन्मुख उन्मुखतया प्रेरकत्व रूपम जब इंद्रिय एवं उनकी अधिष्ठात्री देवताओं को विषय उन्मुख उन्मुखतया प्रेरित करती हैं ये भूख और प्यास <coughs> और भूख प्यास ये सब इंद्रियों की प्रेरक है का अर्थ है भूख और प्यास का अर्थ करना तृष्णा काम आगे आएगा टीका में तृष्णा और काम ये भूख प्यास का अर्थ है तो ये तृष्णा और काम रूप अश्नापिपाशा शब्द तो अंतकरण में रहते हैं वे जब इंद्रियों के तथा देवताओं के विषय ग्रहण में प्रवर्तक बनते हैं कौन तृष्णा और काम ये प्रेरक माने जाते हैं किसके इंद्रिय के और देवताओं के तो उस समय उनकी कार्योन्मुख्य अवस्था रहती है ये यहां पर कहा कि इंद्रिय देवता नाम विषय उन्मुखतया प्रेरकत्व तो विषय और क्या ना इंद्रिय और देवताओं के विषय के ओर प्रेरक बन गए ना। इंद्रिय और देवता विषय के अभिमुख हो रहे हैं और अभिमुख करा रही हैं। भूख और प्यास यानी काम त्रिष्णा ये प्रेरक बन रहे हैं विषय प्र, में प्रवृत्ति के यही उनकी कार्योन्मुख्य अवस्था मानी जाती है प्रेरक बनना इंद्रिय तथा देवता का विषय ग्रहण के लिए प्रवर्तक बनना ये भूख प्यास शब्दित तृष्णा तो काम का ये है मुख्य अवस्था प्रेरक बनना ही और उप उपशांति अवस्था कब मानी जाएगी तो कहते कदाचित तो तद अभाव रूप उपशांति तो तद अभाव में तद शब्द से लेना वो प्रेरकत्व को हमेशा ये तृष्णा और काम इंद्रिय तथा देवताओं के प्रेरक ही नहीं होते नहीं तो फिर तो निरंतर विषय ग्रहण में ही प्रवृत्ति इंद्रियों की और देवताओं की होती है ना इसलिए मानना होगा कि इनकी निरंतर प्रवृत्ति नहीं हो रही है तो प्रयोजक का व्यापार भी इनके हमेशा नहीं होता कदाचित होता है तो जब ये इंद्र अपने प्रेरिय इंद्रिय तथा देवताओं को कभी विषय के ओर प्रवर्तक नहीं होते हैं। उस अवस्था को कहा गया तद अभाव रूप अवस्था इसमें शब्द से वो कार्योन्मुख्य कहो या प्रेरकत्व तो कहो तो कार्योन्मुख्य अवस्था का अभाव ये है उपशांति अवस्था प्रेरक न होना ये उपशांति और प्रेरक बनना कार्योन्मुख्य ये दो अवस्थाएं हैं किसकी भूख प्यास की तो जब इंद्रियां तृप्त होती हैं उस समय उपशांति अवस्था रहती है देवता जब तृप्त होती हैं तो ये उप अवस्था में रहती है उपशांति अवस्था में रहने से ये निकलता है कि इंद्रिया तो हैं अके न भूत प्यास तो हैं स्वरूप उनका नाश नहीं है लेकिन प्रेरक नहीं है और जब प्रेरक रूप में आती है तो हमें उनका अनुभव होता है उपशांत अवस्था में जैसे वायु बिल्कुल शांत हो जाए तो उस समय विद्यमान है आकाश रूप से आकाश में अपने शांत स्वरूप से विद्यमान है और जब तब भी उस समय उसकी अपनी सामान्य स्थिति होने से सामान्य गति से चल रहा और सामान्य गति से थोड़ा भी अधिक हो जाए तो वो हो जाती है उसकी कार्योन्मुख अवस्था तो उस समय उसको हम लोग अनुभव करते हैं कि पत्ते हिल रहे हैं इत्यादि देख करके तो जब पत्ते भी नहीं हिल रहे हो उस समय हवा है कि नहीं है उस समय भी है लेकिन शांत अवस्था में उपशांत अवस्था में और जब पेड़ों की पेड़ पौधों के पत्ते हिल रहे हो थोड़ा गति सामान्य गति से अधिक होती है उस समय तो माना जाता है उस समय हमें आ, स्थूल दृष्टि से हवा का ज्ञान होता है हवा है नहीं तो हवा होते हुए भी हवा का ज्ञान नहीं होता ऐसे ये उपशांत अवस्था में रहती है भूख प्यास तो ज्ञान नहीं होता सूक्ष्म दृष्टि को उस समय भी ज्ञान रहता है जब सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो उस समय भी उपशांति अवस्था में भी उपशांत अवस्था में स्थित भूख प्यास यानी तृष्णा काम का बोध होता है आगे कहते हैं तथा च हविषा देवता तृप्त दृश्यते अश्नाया पिपा तृप्तिपशांतिर्दृश्य तद्भागे भाग, तद भागवत्व उतम तो इस प्रकार देवों में ग्रहण से जैसे देवता तृप्त होती हैं तो उस समय देवताओं की प्रेरक भूख प्यास भी उपांत अवस्था में चली जाती है उनका उपांत होना ही तृप्त होना है और वो उप अवस्था में देवताओं के तृप्ति में से कुछ तृप्ति प्राप्त करके भूख प्यास उपांत अवस्था में जाती है यही उनको देवता के कुछ भाग से भागवत्त्व करना है बनाना है ये यहाँ पर कहा, कहा। हाँ। तथा हविसा देवता तृप्त अश्नाया पिपासे उरपि पिपास तृप्तिपशांतिर्दृश्यते तदभागे नागवत्व उत्तम यही ओ देवताओं के भाग से अश्नाया पिपासा का भागी बनना अधिकारी बनना कुछ अंश का ये कहा गया है यानी उपशांत अवस्था में पहुंच जाना आगे है नक्षुरादिना ग्रहण दशायाम अश्नाया पिपास न इति न सर्वत्र भागवत्व तयो नाला जो शंक, नच है न संक्यम के साथ लगेगा कोई शंका यदि इस प्रकार करता है कि चक्षरादि इंद्रियों से जब उनके विषय रूपादि का ग्रहण करते हैं उस समय भूख प्यास की उपशांति नहीं दिखती रूप ग्रहण से भूख प्यास शांत थोड़ी होगी किसी बिल्डिंग का रूप देख रहे हैं ये लाल है ये हरा है ये पीला है ये सफेद कलर लगा है बिल्डिंग में तो भूख प्यास शांत होती है क्या नहीं होती तो इसलिए कहते चक्ष इंद्रियों के द्वारा उनमें से केवल रसन इंद्रिया जब अपने विषयों का ग्रहण करता है भोजन तथा पानी का उस समय देवताओं इंद्रियों को तृप्त होता हुआ देखा गया है और उससे अतिरिक्त इंद्रियों के व्यापार से भूख प्यास शांत हो गई हो ऐसा नहीं देखा गया इसलिए मानना चाहिए कि सब इंद्रियों की तृप्ति से यह तृप्त नहीं होती है रसन इंद्रिय के तृप्ति से ये उपशांत अवस्था में पहुंचती है प्यास ये आगे कह रहे, ये कह रहे हैं कि चक्षरादिना रूपाधि ग्रहण दशायाम चक्षरादि इंद्रियों से रूपाधि ग्रहण करते हैं उस अवस्था में अषनाया पिपासयोर न शांतिर्दृश्यते अषनाया पिपाशा की यानि भूख प्यास की शांति नहीं देखी जाती इति न सर्वत्र तयो इति शक्यम तो इसलिए क्या होगा कि सर्वत्र यानि सभी इंद्रिय की तृप्ति से इनमें भी तृप्ति होगी भूख प्यास को प्यास में भी ये कहना उचित नहीं है ऐसी शंका यदि कोई करता है तो कहते इस प्रकार की आशंका उचित नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि आगे कह रहे हैं क्षुत पिपास क्षुत पिपास शीत सी, से है कि क्या है रेप, रेप की मात्रा है तो पर वो ठीक है तो क्षुत पिपाशारत यानी भूख प्यास से जो आर्त है दुखी है आर्त कहते हैं दुखी को भगवान के चार भक्त है ना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी तो उसमें आर्त शब्द का अर्थ क्या है दुखी तो यहां पर भी दुखी अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा लेकिन किस त पर रेप की मात्रा होनी चाहिए और या त के बाद में विसर्ग की मात्रा हो नहीं तो स में दीर्घ इकार की मात्रा हो उपासी ऐसा भी हो तब भी चलेगा लेकिन यहां पर ये हैं तस्य ये ये अशुद्ध ही है रेप की मात्रा लगानी पड़ेगी इस पर तो क्षुत अन्नपान दर्शन श्रवनाधि अन्नपान प्रत्यासोषण मनसि तृष्णा शांता इव होती तो ये कहते हैं जो भूख प्यास से आर्त है दुखी है पीड़ित है तो शुद्ध भूख प्यास से पीड़ित व्यक्ति जब कहीं जा रहा है रेगिस्तान में और दूर दूर तक जल नहीं दिख रहा है लेकिन चलता जा रहा है चलता जा रहा है तो कहीं पहुंचा पास तालाब के पास में दूर से तालाब दिख रहा है पहले दर्शन होता है पहले तो मान लो दर्शन भी नहीं हो रहा है उस समय कोई व्यक्ति रास्ते में मिला उसको कि बड़ी प्यास लगी है कहीं पानी कहा है यहां पर तो बताएगा कि इतनी दूरी पर चलो तो पानी है यह सुनेगा तो उसको अंदर से जो पानी से होने वाली पीड़ा है बस अब तो एक किलोमीटर चल करके पानी पीने को मिलेगा जहां पानी की अपेक्षा ही नहीं की जा रही थी एक किलोमीटर बाद मिलना है तो उससे थोड़ा जो पिपासा से होने वाला कष्ट है उससे परितोष होता है कष्ट दूर होता है क्योंकि उसके अंदर एक प्रकार से लगता है कि अब मैं पानी के पास पहुंचा हूं ख नहीं रहा थोड़ा आगे चला और सौ मीटर दूरी से वो देख रहा है तो और तृप्ति हो जाती है पिया नहीं है लेकिन सुनने से भी पानी जिसकी जरूरत है उसको सुना और उपलब्धि के पास में गया है ऐसा ज्ञात हुआ तो लगता है कि वो प्राप्त होगा ही उस समय भी तृप्ति होती है देखने से भी तृप्ति होती है और फिर पास में गया और पी लिया पानी उससे तो पूर्ण ही तृप्ति होगी इसलिए क्या होगा कि पिपासा पिपाशात अन्नपान दर्शन श्रवणादिना अन्नपान प्रत्यास परितोषेण प्रत्यास शब्द का अर्थ होता है सामिप्य समीप्ता तो जो भूख प्यास से पीड़ित है उसे जब किसी से सुनने को मिलता है कि पास में ही अन्न क्षेत्र है पास में ही जल है तो उस समय व्यक्ति को परितोष होता है तो कहते हैं कि अन्न पानादि प्रत्याशक्ति परितोषण अभी खाया पिया नहीं है लेकिन अब हम जो हमको चाहिए उसके पास में पहुंच रहे हैं ये लगता है तो थोड़ा संतोष होता है और मन सी तृष्णा शांता जो तृष्णा है वह शांत होती है पूर्ण शांत नहीं होती शांता ईव एक अंदर से उसको विश्वास आ जाता है ना और आगे कहते हैं न तो यथापूर्व बाधते अपि अपनी तय इति उक्तम तो जैसे बिल्कुल अपेक्षा ही नहीं हो रही थी अन्न की और पानी की उस अवस्था में जैसे भूख प्यास पीड़ा कर, पीड़ित कर रही थी ऐसी पीड़ा नहीं होती है ये अभी अन्न खाने को नहीं मिला लेकिन अन्न की आशा जग गई है पानी पीने को नहीं मिला पानी की आशा जग गई है सुनने से देखने से इससे भी तृप्ति सी हो जाती है तो इति चक्षुरादि चक्षुरादीसुअपी तयोर भागवतम इसलिए चक्षुरादि इंद्रियों के तृप्ति में भी कुछ अंश भूख प्यास तृप्त होने से भगवान कर दिया भगवान ने सब इंद्रियों के भी तृप्ति के भाग से इन दोनों को तो भागवतम चक्षरादिशु अपनी तय इति उक्तम सायनीय दीपिकायाम ओ तो सा, सायनाचार्य जी की भी भाष्य पर टीका है कौन से ये जो आपका ऐतरेय उपनिषद है इस ऐतरेय उपनिषद के भाष्य पर टीका सायन भाष्य भाष्यकार के वेद में भाष्य है उनका तो मूल उपनिषद पर भी रहेगी ना व्याख्या उस व्याख्या में इन्होंने ऐसा अर्थ किया ने वस्तु तस्तु आगे कहते हैं कि वस्तु वस्तुतस्तु अष्नाया शब्दे न इंद्रिया स्वस्व विषय गोचरो तृष्णा कामो उचेते अष्णाया पिपासा शब्द इंद्रियों के अपने अपने विषय जो हैं उनके परामर्शक हैं कौन अष्नाया शब्द तो इंद्रियानाम नाम स्वस्व विषय गोचरो तृष्णा कामो अपने अपने विषय विशे विषयक यानी रूपादि विषय विशे विषयक त्रिष्णा और काम के परामर्शक हैं अष्टाया पिपासा शब्द उनका केवल भूख प्यास ही अर्थ नहीं करना सब इंद्रिय विषय विषय को तृष्णा और काम ये अश्नाया पिपासा से समझना तृष्णा और काम में थोड़ा अंतर है काम भी इच्छा है तृष्णा भी इच्छा है लेकिन अप्राप्त विषय की अप्राप्त अवस्था में जो इच्छा होती है वो तृष्णा कहलाती है और विषयों की प्राप्ति है और उस अवस्था में भी विषयों की इच्छा रहती है वो काम कहलाता है तो ये एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार्य लिखते है अलाभ काली तृष्णा लाभ कालीना सा काम इति विवेक्तव्यम तो ये विषय और क्या नाम विषय विषय को तृष्णा काम ये अश्नाया पिपाशा शब्द के अर्थ होंगे यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं आगे अन्नम आदा इत्यादि का अर्थ हम लोग देखते हैं कल